देवी भागवत दसवा स्कंध स्वरुचिस उत्तम तामस रैवत और चाक्षस नामक मनुओं का वर्णन सोनक जी ने कहा सूर्य जी आपने जैसे प्रथम मनवंतर का उपाख्यान सुनाया है वैसे ही अन्य तेजस्वी मनुओं के प्रसंग भी सुनाने की कृपा कीजिए जी कहते हैं सोनक इसी प्रकार आद्य स्वयंभू मनु